पाठ 12 सदोम और अमोरा सत्य परमेश्वर पाप की सजा देता है बाइबल आयत परमेश्वर धर्मी और न्यायी है और हमेशा पाप की सजा देता है भजन संहिता सात ग्यारह परिचय कान देश में परेशानियों के कारण अब्राहम और लूत मिस्रियों के देश में रहने लगे किंतु थोड़े ही समय में भी लौट आए और दक्षिणी कनान में निवास करने लगे इस समय के दौरान उनके परिवारों में वृद्धि हुई इसीलिए वे साथ नहीं रह सके और उन्हें तय करना था कि कौन कहां पर रहेगा। उत्पत्ति तेरह पांच से सात और लूथ के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तम्बू थे सो उस देश में उन्हें दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहें क्योंकि उनके पास बहुत धन था इसीलिए वे कठिन रह सके सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ और उस समय कनानी और फ्रीजी लोग उस देश में रहते थे अब्राहम और लूत के पास बहुत सारी भेड़ बकरिया थी और उस जगह की कमी के कारण उन दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लगा उत्पत्ति तेरह आठ से तेरह तब अब्राहम लूथ से कहने लगा मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं क्या सारा देश तेरे सामने नहीं सो मुझसे अलग हो यदि तू बाईं बाईर जाए तो मैं दाईं और जाऊंगा। और यदि तू दाईं और जाए तो मैं बाईं और जाऊंगा। तो बाई तब लूत ने आँख उठा करदन नदी के पास वाली तराई को देखा की वह सब सिंची हुई है जब तक योवा ने सदोम और अमोरा को नैच न किया था तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई योवा की वाटिका और मिश्र देश के समान उपजाऊ थी अब्राहम तो कनान देश में रहा पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया सदोम के लोग योवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे अब्राहम लूज ऐसी अलग होना चाहता था इसीलिए उसने लूज से जगह का चुनाव करने को कहा लूत ने तराई वाली अच्छी जगह अपने लिए चुन ली यह स्वाथपूर्ण चुनाव लूत के जीवन विनाश को लेकर आया लूत सदौम नगर के निकट वह निवास करने लगा किंतु वहाँ के लोग बहुत बुरे थे और परमेश्वर उनके बुरे कार्यों को जानता था हम जो भी बुराई करते हैं परमेश्वर उसे जानता है और उसकी सजा देता है परमेश्वर ने उन्हें सजा देने से पहले पश्चाताप करने का अवसर दिया आपको याद होगा कि परमेश्वर ने लोगों को 120 साल का समय दिया था जब नूर जहाज को बना रहा था किंतु उन्होंने पश्चाताप नहीं किया कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर पापों की सजा नहीं देगा किंतु समय आने पर परमेश्वर सजा देता है उत्पत्ति उन्नीस एक ऐसी ग्यारह साँझ को वे दो दूध सदोम के पास आए और लूथ सदोम के फाटक के पास बैठा था सो तो उनको देकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल गिर कर, कर कहा हे hey मेरे प्रभु अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए फिर भोर कोट कर अपने मार्ग पर जाइए उन्होंने कहा नहीं हम चौकी में रात बिताएंगे और उसने उनसे बहुत बेनती करके उन्हें मनाया सुबह तो उसके साथ चल उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेबनार तैयार की और बिना कमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ो तक वरण चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूट को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आये वे कहा हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा हे मेरे भाइयों ऐसी बुराई न करो सुनो मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो पर इन पुरुषों से कुछ भी न करो क्योंकि वे मेरी छत के तले आए हैं उन्होंने कहा हट जा फिर वे कहने लगे तू एक प्रदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया पर अब न्यायी भी बन बैठा है सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे और वे पुरुष लूट को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूट को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया सो द्वार को तो टोटोलटोलते -टो थक गए शुरुआत में लूत केवल सदोम नगर के निकट रहता था किंतु अभी वह उसके अंदर निवास करने लगा परमेश्वर ने दो स्वर्गदूतों को सदौम और अमोरा को नाश करने को भेजा लूत ने उनकी अच्छी अतिथि सेवा की उत्पत्ति उन्नीस बारह से 17। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा यहाँ तेरे और कौन कौन है दामाद, बेटे बेटिया व नगर में तेरा जो कोई हो उन सबो को लेकर इस स्थान ऐसी निकल जा क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं इसीलिए कि इसकी चिल्लाहट योवा के समुख बढ़ गई है और योवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी समझा के कहा उठो इस स्थान से निकल चलो क्योंकि योवा इस नगर को नाश करना चाहता है पर वह अपने दमादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हरा सा जान पड़ा जब पोह फटने लगी तब दूतों ने लूज से फुर्ती कराई और कहा कि उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में बसुम हो जाएगा पर वह विलम्ब करता रहा इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को हाथ पकड़ लिया क्योंकि योवा की दया उस पर थी और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने उन कहा अपना प्राण लेकर भाग जा पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना उस पहाड़ पर भाग जाना नहीं तो तू भी हो जाएगा। स्वर्गदूतों ने लूत को चेतौनी दी और कहा कि परमेश्वर सदोम को नाश करने पर है इसीलिए वे इस नगर को छोड़ दे लूत हिचकिचाया किन्तु फिर भी परमेश्वर ने उस पर दया की स्वर्गदूत लूत और उसकी पत्नी और बेटियों को नगर से बाहर ले गए। परमेश्वर दया का परमेश्वर है यद्यपि हम उसके योग्य नहीं हैं। लूथ और उसके परिवार को चेतावनी दी गई थी कि पीछे मुड़के न देखें। उत्पत्ति उन्नीस चौबीस ऐसी छब्बीस तब युवा ने अपनी ओर से सदौम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी ऊपर समेत नाश कर दिया लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई परमेश्वर ने आग के गोलों की बारिश के द्वारा पूरे नगर को नाश कर दिया परमेश्वर पाप की सजा देता है कोई भी उसके न्यास से बच नहीं सकता सब बाढ़ के द्वारा नाश हो गए थे लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया और नमक का खम्बा बन गई क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और उसका नाग्यापालन किया परमेश्वर का दंड पाप के लिए शारीरिक मृत्यु और परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होकर नरक की आग है प्रकाशित वाक्य इक्कीस आठ पर ड्रपोकों और अविश्वासियों और घिनों और हत्यारों और बेपैचारियों और टोनों और मूर्तिपूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंदक से जलती रहती है यह है दूसरी मृत्यु है पहला कुरंथियो छो क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिश न होंगे धोखा न खाओ न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक न पुरस्त्रीगामी न लुच्चे न पुरुषगामी व्याख्या कई बार हम सोचते हैं कि पाप करके उससे बच सकते हैं इसीलिए सदोम और अमोरा के लोगों ने भी सोचा हुआ कि, होगा कि जो पाप कर रहे हैं उससे वे बच जायेंगे दोबारा हम देख सकते की सजा का मतलब परमेश्वर ऐसी अलग होना और शारीरिक मृत्यु का होना है परमेश्वर दया से पूर्ण है उसने लूत और उसकी पत्नी के लिए रास्ता तैयार किया हमेशा हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना चाहिए लूत की पत्नी ने अपनी इच्छा के अनुसार किया उसके साथ क्या हुआ हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार करना अच्छा नहीं है इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिगर थी जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा उसे दूसरों को भी बताये